नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग विशेष मुलाकात कार्यक्रम में किसी खास मेहमान को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो उनकी जीवन की कुछ खास बातें हम सुनते हैं हम सभी को प्रेरणा मिलता है तो आइए आज के शो को सजाने के लिए पूना महाराष्ट्र से हमारे पास सीताराम मौर्य जी हैं जो पत्रकार हैं और खुद संपादक भी हैं तो हम उनसे बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से सीताराम मौर्य का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आपने जो हमें इधर जो बुलाया आपके साथ, साथ बात करने के लिए टाइम दिया है उसके लिए मैं आप पहले आपका आभार मानता हूँ <laughs> जी जी जी हा? सीताराम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और अच्छा लगता है हमें भी कभी मेहमान आते हैं दूसरी जगह से तो हमें बहुत खुशी होती है और आपके यहाँ की कुछ बातें हमें सुनने को मिलता है तो आइए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोता आपको पहली बार सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा आप अपने बारे में अपने माता पिता के बारे में अपने परिवार के बारे में ज़रूर हमारे श्रोताओं को बताएँ मैं हमारा अपने सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज वो सुन रहे मैं पुनः से इस कार्यक्रम को आया हूँ जो प्रोग्राम पत्रकारों के बारे में है जी जी जी पत्रकारों का पत्रकारों का एक कॉन्फ्रेंस है और ये कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया कॉन्फ्रेंस दो का एक कार्यक्रम में आने का लिए जो अवसर मिला जो संधि मिली उसके लिए भाई मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजकों को hmm. और मेरे बारे में थोड़ा बताता हूँ कि मैं पुना में एक छोटा पेपर चला रहा हूँ संपादक भारत अस्मित नाम से मेरे परिवार में आज मेरे घर में मेरी माँ है मेरी पत्नी तीन बच्चे एक लड़की की शादी हुए है अच्छा अच्छा हाँ तो उसको भी छोटा बच्चा है और दो लड़के मेरे हैं तो पिंपरी चिंचवड़ में भी ये काम करते समय आध्यात्मिक पहले से आवड़ है कि भाई अध्यात्म के लिए खुद मैं मेरा थोड़ा बताएंगा तो मैं गायन वादन में भी मुझे इंटरेस्ट पहले से रुचि है अच्छा लेकिन ये <laughs> करते समय पत्रकारिता भी कर रहा हूँ ये पेपर छोटा छोटा है चला रहा हूँ और आज इस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए मुझे जो संधि मिली तो इधर बहुत कुछ सीखने को मिला जी सीताराम जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में बताने के लिए और मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में कई चीज़ें आती हैं उतार चढ़ाव आता है और जीवन कहते हैं कि हर बार सरीका जो है एक ही जैसा हमारा जीवन नहीं होता उसमें कई चीज़ें आती हैं कभी खुशी कभी गम या चलता रहता है तो पत्रकारिता में एंट्री करने के पहले संपादक बनने के पहले आपने किस तरह की मेहनत की किस तरह की पढ़ाई की किस तरह का अनुभव किया है और यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है उसके कुछ अच्छे बुरे अनुभव ज़रूर सुनाइए जरूर ज़रूर पत्रकार में आने के पहले ये मैंने जब भी पत्रकारिताओं में आया तभी देखा कि भाई ये दुनिया में जो चलता है इसमें अप डाउन तो रहता है अच्छे भले बुरे अनुभव मिले लेकिन एक कि ऐसा एक क्षेत्र है कि इस क्षेत्र से हम अच्छी जानकारी दे सकते हैं पब्लिक को जो सामने इम्पोर्टेंट बातें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो पब्लिक के सामने आती है किसके ऊपर अन्य न होना अन्य न होना चाहिए इसके लिए पत्रकार हमेशा सदैव कार्यरत रहता है अच्छा गाइडेंस हो सके उतना समझ को देने का प्रयास करता है और जो गलतियाँ होती हैं जिन लोगों के पास उनके ऊपर भी इनका असर पड़ता है कि भाई ये माई हमने नहीं करनी चाहिए नहीं तो हमको आगे भी परेशानी हो सकती है तो ऐसे हालत में पत्रकार की एक बड़ी भूमिका रहती है कि भाई सही करो अच्छा करो और जिनको न्याय नहीं मिल रहा है उसको अच्छा न्याय देने का प्रयास करने का संधि ये क्षेत्र में हमको मिली जी सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको किस समय लगा और किस लिए लगा इसमें एक बात है कि भाई जो अच्छी चीज़ें होती है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आता है लेकिन बुरी चीज़ें करने वालों के लिए उनके ऊपर असर रखना या उनके ऊपर इफेक्ट करना ये बहुत इम्पोर्टेंट बात रहती है और उसमें कसौटी लगती है पत्रकार या संपादक की तो एक चीज़ सही है कि भाई इसमें जो सामान्य लोग है कभी कभी उनको न्याय नहीं मिलता है पैसे वाले लोग प्रेशर से कुछ भी कर सकते हैं कभी कभी गलत तो उनको भी अच्छा सजेशन निकाल के सामान्य पर्सन को कॉमन पर्सन को अच्छा न्याय मिले इसका प्रयत्न जरूर करने को मिलता है हुँ, हुँ, हुँ। जी सीताराम जी बात ये अच्छी बातें हो रही हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे युवा साथी जो है खास करके अपने करियर के लिए कई बार चिंतित रहते हैं तो आपके हिसाब से युवा साथियों को किस तरह से अपना करियर के बारे में सोचना चाहिए किस तरह के अपने करियर को चुनना चाहिए वर्तमान समय को देखते हुए युवा साथियों को मैं यही कहूँगा कि वो अपने पॉजिटिव थिंकिंग को ज़्यादा नजरिया रखें क्योंकि आजकल समाज में जो चीज़ें हो रही है यंग जनरेशन के लिए ठीक नहीं है क्योंकि आजकल जो वेशन के अधीन जो लोग होते हैं व्यसनाधीन होते हैं वगैरह वगैरह तो वो निगेटिव थिंकिंग के वजह से ये सब होता है हु. तो पॉजिटिव थिंकिंग करके अच्छा मार्ग उनको मिल सकता है स्टडी में प्रगति होती है हुँ. और समाज के लिए वो कुछ न कुछ कर सकते हैं जो समाज के लिए अभिप्रीत है और अपना उनका पर्सनली प्रोग्रेस हो के वो अपने परिवारों में भी सुखी और आनंदी रह सकते हैं इसलिए यंग ग्रुप ने खड़ी मेहनत करके अपना करियर बनाने की सोच रखनी चाहिए जी जी आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि आपने कहा संगीत में भी आपकी रुचि है इंट्रोडक्शन में आपने बताया तो मैं चाहूँगा कि ऐसा कोई गीत है जो आपको हमेशा सुनना पसंद करते हैं आप हिंदी फिल्मों में से कोई एक गीत जो बहुत अच्छा लगता है ओल्ड मैं में से तो मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा बताइए जो आपके दिल के करीब है <laughs> जरूर जरूर मैं पहले मैं बताया पहले कि भाई थोड़ा गायन वादन का मुझे चाइल्ड से इंटरेस्ट है तो मैं एक हिंदी गीत जरूरी है तो हिंदी गीत सुना था ए मेरे वतन के लोग में भर लो पाणी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो क़ुरबाणी ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पाणी जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी पक्षी नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर बहुत ही प्यारा सा गीत सीताराम मोरे ने याद करा है आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा है और इस तरह के देशभक्ति के गीत जब हम लोग सुनते हैं तो हमारी रगों में जो है एक नया जोश पैदा होता है और देश के लिए कुछ कर गुजरने की जज्बा हमारे अंदर पैदा हो जाता है तो ये आप हम सब देश के प्रति मर मिटने के लिए अपने भावों को हमेशा ताजा रखते हैं और देश पर जो मर मिटते हैं उन जवानों को सदैव श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए उन्हें याद करते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ सीताराम मोरे जी हैं विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जैसे कि हमने बात यह की है कि किस तरह से हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं और पत्रकारिता में एक चैलेंजिंग वाला जॉब होता है जहां पर हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल उस समय आता है जिसके लिए हम काम करते हैं वो अपने स्वार्थ या अपने पेशे के हिसाब से या अपने बिजनेस के हिसाब से चीज़ें अगर मैनुपलेट करते हैं तो वहाँ दिक्कत आती है और उसी चीज़ को हमें सहन करना पड़ता है क्योंकि एक तरफ़ रोज़ी रोटी का ख्याल रहता है एक तरफ़ सच्चाई को तो इसमें ताल बड़ा मुश्किल बैठाना पड़ता है आज के समय में और इसी चीज के साथ साथ हमारे सभी पत्रकार बंधु जो छोटे पत्रकार बंधु हैं उनको बड़ा मुश्किल लगता है जीवन में आगे बढ़ने का तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं जैसे सीताराम मोरे जी पिंपरी चिंचवड़ से बिलोंग करते हैं तो मैं चाहूंगा कि पिंपरी चिंचवड़ एक अपना इतिहास छोटा सा लेकर बैठा हुआ है महाराष्ट्र के अंदर तो मैं चाहूँगा कि उसका इतिहास आप अपने हिसाब से बताइए पूना में पिंपरी चिंचवड़ ऐसा एक क्षेत्र है वो एक औद्योगिक नगरी है जी उधर कामगारों वर्ग ज़्यादा है और उधर प्रोग्रेस के बारे में बताएँगे तो अच्छे अच्छे रस्ते वगैरह उधर हुए हैं और कुछ टाइम माना जाता था कि आशिया खंड में सबसे बड़ी महानगर पालिका के नाम से वो जानी जाती है और प्रोग्रेस के बारे में बोलेगा तो बहुत अच्छा है कि शिक्षा क्षेत्र में संगीत क्षेत्र में हो प्रगति अच्छी हुई है और उधर अच्छे रोड्स है सब सुविधाएँ हैं और कॉरपोरेशन के तरफ से अच्छी सुविधाएं मिल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उधर रहने का सोचते हैं तो आजकल डेवलपमेंट में पिंपरी चिंचवड़ बहुत सा आगे जा रहा है पुणे के सानिध्य में है लेकिन पुणे से भी ज़्यादा प्रोग्रेस अच्छा कुछ खास इतिहास के बारे में बताइए कि पिंपरी चिंचवड़ कैसे बना कुछ याद हो तो आपको वैसा महाराष्ट्र में पुना का नाम आगे है पहला ही है क्योंकि पुना फर्स्ट है जैसा बम्बई फर्स्ट है पुना फर्स्ट है पुना के बाद ये बाजू में एक पिंपरी चिंचोड़ है तो उधर कुछ प्रोग्रेस पहला नहीं था सब खेती का एरिया था अच्छा अच्छा लेकिन आजकल वो इंडस्ट्री वगैरह बहुत बढ़ गई उधर वो इंडस्ट्री के बोले तो रोजगार मिला गाँव गाँव से लोग रोजगार के लिए आए उधर स्थानिक हो गए सेटल हो गए और बाद में एजुकेशन और सब में प्रगति हो गई कला क्षेत्र में सब क्षेत्र में अभी पिंपरी चौड़ की प्रगति हो रही है पूना के हिसाब से वो भी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं इस क्षेत्र में चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता जो राजस्थान गुजरात के सुन रहे हैं उनके लिए ये नई चीज़ें हैं पिम्परी चिंचोड़ क्या है पूना के पास में एक बसा हुआ नगरी है जो पहले खेती ज़्यादा करते थे लेकिन अभी वर्तमान समय में वहाँ पर एक इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा बन रहे हैं और इंडस्ट्रियल हब बन गया है और साथ ही साथ एजुकेशन भी अच्छा हो रहा है वहाँ पर और लोग दूसरे दूसरे छोटे छोटे गांव से वहां आकर बस कर अपना ज़िंदगी चला रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए सीताराम मौर्य जी मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं हर साल हम लोग कुछ ना कुछ एरिया में जाते हैं घूमते हैं आते हैं और स्कूल लाइफ में भी हम बहुत सारे साल में एक बार पिकनिक मनाते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपकी यात्राओं के बारे में बताइए देश में कहाँ कहाँ आपने घूमा है और किस किस तरह का अनुभव आपने किया है ज़रूर इधर आने के पहले मेरा दो तीन जगह जाना हुआ जैसे मैं दो जगह इसके पहले गया हूँ उसमें मैं देवी जो वैष्णो देवी उधर भी जाके वैष्णो देवी का दर्शन लिया था मेरे एक रिलेटिव आर्मी में थे मेरा भाई चचेरा, उनके उधर जाके उधर भी एक अच्छा दर्शन हुआ मेरा दूसरी बात मैं बालाजी में गया था बालाजी में भी अच्छा दर्शन के लिए खास दर्शन के लिए गया था एक एक दो दर्शन लम्बे मतलब आउट ऑफ महाराष्ट्र के मेरे हो गए लेकिन ये टाइम का जो दर्शन है यो ये बहुत उसमें अहमियत अच्छे लगता है कि भाई उसको नॉलेज मिलने के मिला इधर हु. जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और एक अलग फ्रेश माइंड कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग करके आदमी अपनी प्रगति कर सकता है और इतना जो माहौल इधर मिला उसे बहुत कोशिशें हुई बहुत प्रसन्नता हुई हु. इस बार के बाद जैसे कि यात्राओं के बारे में जैसे बालाजी और वैष्णो देवी के बारे में आपने बात की तो वहाँ का जो कुछ यादगार चीज़ें हैं जो आपको अभी भी भूलता नहीं ऐसी कुछ बातें हो तो बताएँ हाँ वैष्णो देवी जब भी मैं पहली बार गया था तभी तो बच्चे मेरे छोटे थे हाँ तो छोटे बच्चे थे फिर भी उधर एक तमन्ना थी कि भाई चलो माता जी का दर्शन ले कर और वो टाइम एक तमन्ना थी कि दर्शन और उधर देखा उधर एक प्रसन्नता हुई मेरे परिवार के साथ आने को मिला तो हर हर क्षेत्र की वैशिष्ट है, है हुँ, हुँ. कि जैसे वैष्णो देवी का एक अलग वैशिष्ट है कि भाई उधर मन्नत मांगने के लिए मन्नत के <laughs> कई करने के लिए लोग जाते हैं मन्नत मांगते हैं मन्नत पूरी करने के लिए भी जाते हैं तो ये माहौल उधर मुझे मिला और अच्छा एक तो शांति मिली आने के बाद वैसा बालाजी में भी लोग जाते हैं कि भाई बालाजी में भी जाना है चलो भाई भगवान का दर्शन करेंगे उधर की वराइटी जैसे आप वैष्णो देवी जाके उधर के सिस्टम अलग है इधर अलग है बाकी अलग अलग स्टेट में उनका खान पान वो सब सिस्टम अलग, अलग अलग है <laughs> अच्छा लगा वो दोनों जगह और ये इधर तो सबसे अलग जो चार पांच दिन का आज का प्रोग्राम है इसलिए हो गया तो एक बड़ी खुशी हो गई इधर सीताराम मौर्य जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आप, आप तिरुपति जी का दर्शन करने के बाद तीसरी बार आप यहाँ माउंट आबू और शांतिवन के परिसर में पाँच दिन का कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड किया तो सबसे ज़्यादा जो ज्ञान की बातें हैं या ज्ञान सुनने को जो मिला आपके मन को प्रसन्नता मिली वो यहाँ पर मिली है और एक अच्छा फील कर रहे हैं और जाने के बाद यहाँ से आप क्या करने वाले हैं यहाँ की जो चीज़ें हैं कौन सी चीज़ें आप लेके जा रहे हैं वहाँ उस कैसे प्रैक्टिकल में लाएँगे बताइए इधर जो इम्पोर्टेंट बात है कि भाई महत्वपूर्ण चीज़ें मिली वो प्रसन्नता समाधान और जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहिए आदमी ने और इधर इम्पोर्टेंट बात मुझे ये लगी कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग से विचार करेंगे तो आदमी की जरूर प्रगति हो सकती है नेगेटिव माइंड इधर नहीं है पॉजिटिव करके करेंगे तो ऑटोमेटिक आप आगे जा सकते हैं प्रगति हो सकती है <laughs> शुद्ध विचार रहेंगे तो अपन दूसरे को भी शुद्ध विचार बता सकते हैं और उससे समाज के लिए या आजू के लिए जब आप बातें करेंगे तो उनको भी लगेगा कि भाई जीवन ऐसा कुछ है कि वो सुंदर आप खुद बना सकते हैं में <laughs> मराठी में कहते हैं तू चाहे शिल्पकार तू चाहे शिल्पकार जो मराठी में संद बोलते हैं जी हमारे तुकार महाराज ने भी बोला है तुझे पासी परी तू जो आगा चुकलासी मराठी में तो चलिए आप एक अच्छी चीज़ों को समझ रहे हैं जान रहे हैं और मैं चाहूँगा कि आपके साथ ये ज्ञान सदैव रहे और इसका अनुभव आप खुद भी करें दूसरों को भी कराएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जाते जाते मैं चाहूँगा कि आप संगीत से जुड़े हुए हैं तो एक छोटा सा जो मराठी गीत आपको अच्छा लगता है उसको गुनगुना दीजिए आखिर में जरूर जरूर सा घर भीमातीर भीमा भीमातीर नामा सा गज भीमातीर से भीमातीर भी नामा सा गज भीमातीर भीम I got you. uravaranch bhare su भीमसेन जी भी का एक बहुत बड़ा अच्छा अभंग है Uh, सीताराम मोरे जी बहुत ही प्यारा सा आपने अबंग भीमसेन जी का सुनाया आशा करता हूँ हमारी श्रोताओं को भी कहीं ना कहीं शब्द ना समझ में भी आए हो लेकिन भाव जरूर समझ पाते हैं तो वो भाव आपने प्रकट किया है और जो भी अभंग है उसमें भाव होते हैं भाव को समझ लेने से जीवन में भक्ति उत्पन्न होती है और उससे हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं चलिए आज के लिए बस इतना ही और एक बार फिर से सीताराम मौर्य को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी धन्यवाद नमस्कार चलिए श्रोताओं